आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स कई जिसे शायद लोग ठीक से शब्दों में बता भी नहीं पाते बिल्कुल क्योंकि यह बदलाव कोई, कोई एक दिन में नहीं आता ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एक दिन काम पर गया और अगले दिन से बिल्कुल अलग हो गया ये धीरे धीरे होता है कैसे मतलब क्या क्या बदलता है छोटी छोटी आदतें सुबह उठने की जो एक वजह थी वो खत्म हो जाती है दोस्तों से मिलना बढ़ने लगती है सही बात है और हम अक्सर इसे सिर्फ उम्र बढ़ने का एक, एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर शायद नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करना चाहते हैं हमारे पास जो स्रोत है वे ज़िंदगी रिटायर नहीं होती, शीर्षक वाली एक दिलचस्प श्रृंखला का हिस्सा है और वे एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं सवाल ये नहीं है कि लोग बूढ़े क्यों होते हैं वो तो होगी वो तो एक जैविक प्रक्रिया है असली सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बूढ़े क्यों लगने लगते हैं? या, या क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या या इसके पीछे कोई और गहरी मनोवैज्ञानिक वजह छुपी है हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं पर्पस गैप पर्पस गैप यानी मकसद की कमी हाँ आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू ऐसी शुरू करते हैं सबसे पहले तो इन दो बातों के बीच का फर्क समझना जरूरी है उम्र का बढ़ना यानी एजिंग और तेजी से बूढ़ा पड़ना जिसे एक्सेलरेटेड एजिंग कहा गया है ये दोनों एक ही चीज नहीं है है ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं इसे इसे कार की एनालॉजी से समझ सकते हैं ओके उम्र का बढ़ना एक गाड़ी के रोज चलने जैसा है समय के साथ टायर घिसेंगे इंजन में थोड़ी बहुत टूट फूट होगी रम थोड़ा फीका पड़ेगा ये नॉर्मल वेरन टेयर है ठीक है ये तो होना ही है हाँ लेकिन एक्सेलरेटेड एजिंग उस गाड़ी की तरह है जिसे दशकों तक हर रोज चलाया गया उसकी बहुत अच्छी देखभाल की गई और फिर एक दिन अचानक उसे गैराज में खड़ा करके छोड़ दिया गया अच्छा अब वो चल नहीं रही है लेकिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी टायर एक ही जगह पर खड़े खड़े खराब हो जाएंगे और और इंजन जाम हो जाएगा बाहर से देखने पर शायद गाड़ी ठीक लगे लेकिन अंदर से वो तेजी से खराब हो रही है यही फर्क है वाह ये एक जबरदस्त टेनोलॉजी है मतलब वो पर्पस गैप उस गाड़ी को गैराज में हमेशा के लिए खड़ा कर देने जैसा है एग्जैक्टली exactly. तो काम सिर्फ नौ से पाँच की नौकरी नहीं है वो हमारी जिंदगी का इंजन है जो हमें चलाता रहता है वो सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है हाँ एक पूरा ढांचा वो हमें सुबह उठने की वजह देता है हमारे दिन को एक स्ट्रक्चर देता है हमें लोगों से जोड़ता है और शायद सबसे जरूरी क्या हम उपयोगी है ये एहसास कराता है बिल्कुल और जब ये पूरा इकोसिस्टम एक ही झटके में आपकी जिंदगी इको सिस्टम इस शौक को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं है हाँ कर लेते हैं जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी किसी न किसी रूप में मानसिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं वे ज्यादा संतुलित और सतर्क दिखते हैं उनकी ऊर्जा का स्तर ही अलग होता है हाँ, और ये ये कोई संयोग नहीं होता, स्रोत में कुछ बहुत जाने माने नाम भी दिए गए है जो इस बात को और साफ करते हैं जैसे रतन टाटा उन्होंने टाटा समूह ऐसी औपचारिक रिटायरमेंट तो ले लिया लेकिन क्या वे सच में रिटायर हुए नहीं आज भी वो मैंटरिंग और स्टार्टअप्स को गाइड करने में सक्रिय है यहां देखने वाली बात यह नहीं है कि वे व्यस्त हैं हुँ? बात यह है कि उनकी भूमिका बदल गई लेकिन उनका मकसद नहीं मेंटरिंग से उन्हें वो क्या कहते हैं रेलेवेंट बने रहने का एहसास होता है यह भावना कि उनका दशकों का अनुभव आज भी मूल्यवान है कि आज भी युवा उद्यमियों को उनकी जरूरत है हाँ ये उपयोगी होने की भावना को जीवित रखता है उनकी पहचान चेयरमैन से बदल के मेंटर हो गई लेकिन पहचान खत्म नहीं हुई ये बहुत गहरा पॉइंट है एक और उदाहरण है नारायण मूर्ति का उनकी एक अनुशासित दिनचर्या है वे आज भी सलाहकार की भूमिका में सक्रिय हैं और सार्वजनिक चर्चाओं में शामिल रहते हैं बिल्कुल उनकी मानसिक स्पूर्ति और तेजी देखकर साफ लगता है कि लगातार मानसिक कसरत का नतीजा है काम हमें जो अनुशासन देता है वो रिटायरमेंट के बाद अक्सर खो जाता है मूर्ति के मामले में उन्होंने उस अनुशासन को बनाए रखा है ये उन्हें एक स्ट्रक्चर देता है एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है जो पहले उनकी कंपनी देती थी और अमिताभ बच्चन का उदाहरण तो सबसे अनोखा है 80 की उम्र पार करने के बाद भी वे नियमित रूप से काम कर रहे हैं सोचिए जरा उस उम्र में हर रोज नई स्क्रिप्ट याद करना सेट पर लंबे घंटों तक काम करना और एक तय रूटीन का पालन करना ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है ये एक ढांचा है जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय बनाए रखता है तो इन सभी उदाहरणों में जो आम बात है वो उनकी उम्र या उनका पैसा नहीं है क्या है फिर आम बात है पर्पस कंटिन्यूटी मतलब मकसद का लगातार बने रहना उनका जीवन का मकसद उनकी औपचारिक नौकरी या पद के साथ खत्म नहीं हुआ बल्कि उसने बस एक नया रूप ले लिया बिल्कुल जिम्मेदारी एक बोर्डरूम से बदलकर एक मेंटरिंग सेशन में आ गई या एक फाइल से बदलकर एक स्क्रिप्ट में आ गई लेकिन वो बनी रही ठीक है तो इन सब में कॉमन थ्रेड है की इन्होंने अपनी पुरानी जिम्मेदारियों की जगह नई जिम्मेदारियाँ बना इससे मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वे असल में खोते क्या हैं? वो कौन सी तीन चार मुख्य चीजें हैं जो काम के साथ हमारी जिंदगी से चली जाती हैं? स्रोत के मुताबिक तीन बहुत जरूरी स्तंभ एक साथ ढह जाते हैं पहला है एक तय दिनचर्या फिक्स्ड टूटी अच्छा सुबह कितने बजे उठना है कब निकलना है लंच कब करना है कब वापिस आना है ये सब अपने आप तय होता था अब हर दिन एक खाली कैनवास की तरह है जिसे खुद भरना है और ये बहुतों के लिए थका देने वाला काम हो सकता है सही बात है और दूसरा स्तंभ दूसरा है रोज की जिम्मेदारी डेली रिस्पांसिबिलिटी कुछ काम थे जो करने ही थे कुछ डेडलाइंस थी जिन्हें पूरा करना ही था कुछ लोग थे जो आप पर निर्भर थे यह जिम्मेदारी हमें एक एक मकसद देती थी हाँ। और तीसरा और तीसरा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है बाहरी जवाबदेही एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी कोई था जिसे आपको रिपोर्ट करना था चाहे वो बॉस हो क्लाइंट हो या आपकी टीम हो आपके काम का मूल्यांकन कोई और कर रहा था जिससे आप अपने स्टैंडर्ड्स बनाए रखते थे। मिनट मैं थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी क्या बाहरी जवाबदेही का न होना हमेशा बुरा होता है ज्यादातर लोग तो अपनी नौकरी से इसी चीज से आजादी चाहते है की कोई बॉस सिर पर न हो किसी को जवाब न देना पड़े <laughs> तो क्या ये आजादी एक जाल बन सकती है यस यस एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब है हाँ ये आजादी एक जाल बन सकती है देखिए शुरू शुरू में यह बहुत लिबरेटिंग लगता है कोई डेडलाइन नहीं कोई बॉस नहीं बिल्कुल लेकिन लंबे समय में बाहरी जवाबदेही हमें अनुशासित रखती है जब कोई हमें देखने वाला नहीं होता तो धीरे धीरे हमारे खुद के स्टैंडर्ड्स गिरने लगते हैं हम कल पर काम टालने लगते हैं हम खुद को ढीला छोड़ देते हैं यह बाहरी जवाबदेही हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करती है जब वो हट जाती है तो खुद को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है जो हर किसी में नहीं होता मतलब ये आजादी एक दोधारी तलवार है अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो ये आपको दिशाहीन बना सकती है बिल्कुल तो जब ये तीनों चीजें रूटीन जिम्मेदारी और जवाबदेही एक साथ गायब होती है तो इसका असर शरीर और दिमाग पर धीरे धीरे दिखने लगता है हाँ और ये एक धीमी प्रक्रिया है इसलिए अक्सर इस पर ध्यान नहीं जाता शारीरिक गतिविधि अपने आप कम हो जाती है क्योंकि अब घर से निकलने की कोई ठोस वजह नहीं है दिमाग को मिलने वाली वो मेंटल स्टिमुलेशन घट जाती है क्योंकि रोज नई समस्याओं को सुलझाने की चुनौती खत्म हो गई है तो नतीजा क्या होता है नतीजा ये होता है कि ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे गिरने लगता है और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं ये एक दिन में नहीं होता लेकिन इसका असर जुड़ता जाता है जिसे हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं यहाँ ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि समस्या काम का रुकना नहीं है बल्कि मकसद का रुकना है कोई भी हमेशा के लिए काम नहीं करना चाहता आराम सबको चाहिए लेकिन आराम और खालीपन में बहुत बड़ा फर्क है आपने बिल्कुल सही पकड़ा जब दिमाग को यह संकेत मिलना बंद हो जाता है कि किसी को आपकी जरूरत है कि आप किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं तो वो एक तरह से स्लो मूड में चला जाता है और दिमाग के इस धीमेपन का सीधा असर हमारे शरीर पर दिखाई देता है बिल्कुल हम रिटायरमेंट को सिर्फ एक वित्तीय घटना के रूप में देखते हैं पैसा आना बंद हो गया अब बचत और पेंशन पर जीना है लेकिन हम इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विषय आज इतना महत्वपूर्ण क्यों है हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं यह जानना हम सभी के लिए क्यों जरूरी है चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो देखिए इसके तीन मुख्य कारण है और तीनों ही बहुत गंभीर है पहला कारण एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक सच्चाई है भारत एक तेजी से बूढ़ा होता समाज बन रहा है अच्छा अनुमान है कि 2050 तक भारत की लगभग 20 प्रतिशत आबादी यानि करीब 30 करोड़ लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के होंगे ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते 30 करोड़ ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है बहुत बड़ा और दूसरा कारण है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना मतलब लोग अब ज्यादा जी रहे हाँ आज के समय में रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी अब सिर्फ पाँच दस साल की नहीं है 20-25 साल या उससे भी ज्यादा लंबी हो सकती है ये किसी की जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा हो सकता है ये तो एक पूरी दूसरी पारी है एक सेकेंड अडल्टुड है बिल्कुल, इसे बस यूं ही इंतजार में नहीं गुजारा जा सकता और तीसरा कारण और तीसरा कारण जो इन दोनों से जुड़ा है वो ये है कि जीवन के इस लंबे और महत्वपूर्ण दौर के लिए हमारे समाज में कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है बचपन से लेकर करियर तक हर चीज के लिए एक तय रास्ता है लेकिन साठ के बाद के 25 साल कैसे जिये जाए इसकी कोई सामाजिकों के, के दौर में वो भूमिका भी खत्म हो गई है जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है हा? ये सिर्फ भविष्य की समस्या नहीं है जो युवा और कामकाजी पेशावर आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ कोई दूर की बात नहीं है यह वही हकीकत है जिसे वे अपने माता पिता में अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों में आज देख रहे हैं और जिसे वे खुद भी कल सामना करेंगे इसीलिए ये एक ऐसी सच्चाई है जो पीढ़ियों को जोड़ती है हम्म, तो आज के युवाओं को ये समझने की जरूरत है ताकि वे अपने माता पिता की बेहतर मदद कर सकें और साथ ही अपने भविष्य के लिए भी बेहतर तैयारी कर सके ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं है ये लाइफ प्लानिंग के बारे में है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है अगर हमें इसे कुछ लाइनों में समेटना हो तो वो क्या होगा सार ये है कि उम्र बढ़ने को तो नहीं रोका जा सकता वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है लेकिन तेजी से बूढ़ा पड़ना या एक्सेलरेटेड एजिंग अक्सर उस खालीपन से जुड़ा होता है जो जीवन से मकसद ढांचे और जिम्मेदारी के निकल जाने पर पैदा होता है मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति है हाँ जिसे सही तैयारी और समझ से न सिर्फ संभाला जा सकता है बल्कि इसे जीवन के एक नए और रोमांचक अध्याय में बदला जा सकता है बिल्कुल रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं है ये एक पड़ाव है एक बदलाव है लेकिन अगर उस खाली हुई जगह को जो काम के जाने से बनी है किसी नए मकसद से किसी नई रुचि से या किसी नई जिम्मेदारी से नहीं भरा गया तो जिंदगी भले ही चलती रहे लेकिन उससे जुड़ाव और सक्रियता पीछे छूट जाती है और यही वो गैप है परपस गैप जिसके बारे में हमने में हमने शुरू बात एक ढांचा देने वाली चीज है तो रिटायरमेंट की तैयारी सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए असली तैयारी उस ढांचे को फिर से बनाने की भी होनी चाहिए जो रिटायरमेंट के बाद टूट जाता है सवाल यह है कि उस नए ढांचे के ब्लूप्रिंट में क्या क्या होना चाहिए शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपके पास रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा है सवाल यह भी है कि रिटायरमेंट के बाद सुबह उठने के लिए आपके पास क्या वजह है शायद सवाल ये नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे बल्कि ये है की आप रिटायरमेंट के बाद कौन बनेंगे आप सुन रहे हैं